मुस्कुराते रहो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो मेरा नाम जयश्री विश्वास चवान है मैं छब्बीस साल टीचर हुँ। थी हुँ। अभी शिवानिवृत्त हुई है टीचर किन बच्चों को पढ़ाते थे आप हम से पाँचवी तक अच्छा फिफ्थ टू के बच्चों को पढ़ाते थे अच्छा एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे अभी यहाँ ग्लोबल में आए हैं सबमिट में तो यहाँ आकर आपको क्या अच्छा लगा क्या समझा आपने यहाँ मुझे बहुत खुशी मिली बहुत आनंद मिला हम्म हम्म और क्या सीखा आपने क्या नया बात सुना मैंने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 मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो आइए आगे बढ़ते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन अंजना जी हमारे साथ हैं अंजना जी बताइए अपने बारे में पच्चीस साल से ज्ञान में हूँ पहली बार मुझे ऐसे जब भी बाबा का ज्ञान मिला तो मुझे बहुत मुझे लगा कि मुझे कुछ तो मैं मैं जो ढूंढ रही थी वो मुझे मिला है तो मैंने सात दिन का कोर्स पूरी पूरा किया सुबह सात बजे में जाके क्लास में हो गया। जी जी तो जी। उसके बाद मुझे बहुत ऐसा मुद बनाने का मुझे बहुत उत्सुकता निर्भर तो मैंने जो बाबा का फोटो देखा ब्रह्मा बाबा का मैंने बोला की मुझे अभी वहाँ जाना है तो कोर्स करने के बाद जाएंगे कोर्स किया अच्छा फिर में मधुबन में आई तो ऐसे बीच में प्रोग्राम कुछ नहीं था परिवार को लेके आना था अच्छा क्योंकि बच्चे छोटे थे तो उनको छोड़ के भी नहीं आ सकती थी लेकिन मुझे मधुबन में आना था तो मैंने क्या किया सबको लेके आई परिवार को और अकेले निकली अच्छा अच्छा मालूम तो नहीं था इधर का कुछ और आई तो बस से आई ट्रेन का भी टिकट नहीं था बस से आए परिवार को लेके बच्चे छोटे थे और मिस्टर और हम चार जन फिर अहमदाबाद उतरे अहमदाबाद से टमटम पकड़ी टमटम से हम महसाना महसाना से फिर यहाँ आए अच्छा अच्छा, तो इस तरह से हम मोदेबंदे उसके बाद जाते समय हमारे पास टिकट नहीं था फिर अभी इधर बैठे हम बाबा के सामने उधर तो अभी जाना है कल जाना है तो अभी टिकट का कुछ करना चाहिए रेलवे ऑफिस में गई अपने इधर फिर और उनको बोला हमें टिकट चाहिए हमारे पास टिकट नहीं है तो बोले क्या माताजी आप चिंता करते हो बाबा ने तो आपके लिए ट्रेन चालू की है <laughs> और उसी दिन जो हड़पसर ट्रेन है ना हाँ जोधपुर हड़पसर तो वो ट्रेन उस दिन से चालू हुई तो हम बाबा ने मेरे लिए हमारे लिए ट्रेन चालू की मतलब इतना बड़ा ऐसे बड़े बड़े अनुभव थे इतनी खुशी हुई कि हम ट्रेन में किधर भी बैठते थे ऐसे <laughs> तो बहुत बहुत तो फीलिंग जी जी मुरली में आया था की अभी मुझे थोड़ा लगता है न की मैं जा रही हूँ मधुबन परिवार को लेके जा रही हूँ मान लो मैं पहली बार के साथ आया मुरली में आया बाबा बोले की शेर कभी डरता नहीं है जून में रहते और है तो और और तो ज़्यादा मुझे ताकत आई जी जी चलिए बहुत बढ़िया बहुत सुंदर आपने अनुभव अनु और ग्लोबल में आए हैं तो ग्लोबल सबमीट की कुछ अभी की जो बातें हैं तो, वो बताइए तो ग्लोबल बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ बहुत सारे लोग आए हैं इन सब लोगो ऐसी हम ऐसे नहीं मिल पाते हमें मिलाया बहुत कुछ बातें इन लोगों लोगों को भी नया भी नया हम तो तो जानते लेकिन नए लोगों को को ले आए तो उनको भी कुछ बहुत सीखने मिला देखने को मिला जी जी अंजना जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही सुंदर अनुभव आपने सुनाया बहुत बहुत साधुवाद आपको धन्यवाद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 सुनते रहो, रहो। आप सुन रहे हैं FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ज्योति टेकाडे हमारे साथ है नमस्कार स्वागत है आपका कैसे हैं अच्छे हैं जी जी थोड़ा सा बताइए अपने बारे में मैं में रहती हूँ मेरे दो तो एक बच्चा है कैनेडा में पढ़ता था जॉब हो गई उसकी अच्छी भी हो गई उसको अभी हम एक साथ पूना में रहते हैं अभी मैं हाउसवाइफ वाइफ हूँ उसके पहले मैं बिजनेस बनाती थी सब घर में बैठते थे अभी मुझे पता चला मधुबन में कि अच्छा कार्यक्रम होता है तो मेरी बहुत इच्छा थी मुझे आने के लिए। मेरे को बोला। तो मुझे चलो जाएंगे। वैसा तो नहीं जाने देते किसी को, ऐसे ही जो साधना में रहते लोगों को ले जाते है ब्रह्मा कुमार में फर, पर मैं ले जा सकती हूँ इसलिए हमें पहले टिकट बुक किया था वो बीच में चीन का अच्छा, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया फिर से हमने कैंसिल करा लिया उसके बाद में फिर से अभी हम बाबा का ऐसा था की हम आए बच्चे उनके इसलिए हमें फिर से आने के टाइम मिला और ओके, ओके। अच्छा हो गया और यहाँ आकर मुझे आप लोगों की साफ सफाई खाना पीना लोगों की बातचीत करना और सब बहुत बहुत अच्छा लगा जैसे हम एक अपन गांव में दूसरे जाते हैं मईके में जाते हैं अपने रिश्तेदारों में जाते हैं उनसे भी ज्यादा मुझे यहाँ खुशी मिले कि मैं मेरे में आ गई मेरे बाबा गर, मेरे गर, जी का घर यानी मेरे पिताजी का घर आप जी, लोग जैसे भाई बहन उन वो मेरे उनके ऐसे लग रही लगे मुझे और बहुत अच्छा लगा बहुत कार्यक्रम बनाया तो ये भी बहुत उसमें से हमने बहुत सीखा बहुत अच्छा लगा जी जी जी बहुत बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही सुंदर अनुभव सुनाया आपने बहुत बहुत साधुवाद और जो कुछ आपने सीखा है पर उसे वहाँ पर इम्प्लीमेंट करे सेंटर पर रोज जाए ओम शांति देवी नजर, देवी नजर। सास